आत्मा को रथी समझो और शरीर को रथ इंद्रियों को उस शरीर रूपी रथ के घोड़े समझो क्योंकि जिस प्रकार घोड़े रथ को खींचते रहते हैं उसी प्रकार इंद्रिया भी शरीर को नाना प्रकार के व्यापारों के लिए इधर उधर खींचती रहती हैं। नमस्कार अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा यम और नचिकेता संवाद एक बार श्रेष्ठ दानी तथा परम कीर्तिवान अरुण ऋषि के पुत्र उद्धालक मुनि ने विश्वजीत नामक यज्ञ करने का निश्चय किया इस यज्ञ में में यज्ञकर्ता अपना सर्वस्व दक्षिणा के रूप में दान कर देता है। मुनि ने भी यह निश्चय किया उनके पास धन रूप में जितनी भी गायें हैं, वह उन सबको दान कर देंगे उद्धालक मुनि का एक पुत्र था जिसका नाम नचिकेता था नचिकेता यद्यपि अभी कुमार ही था, अर्थात आयु में बहुत छोटा था तथापि भी उसके, उसके पिता ऐसी बूढ़ी गायों को दक्षिणा के रूप में प्रदान करने जा रहे हैं जिनमें अब पानी पीने की भी शक्ति शेष नहीं रही घास चबाने में भी जो समर्थ नहीं है जो निस्त होने के कारण दूध नहीं देती जिनकी इंद्रिया अत्यंत क्षीण पड़ गई हैं। उसने मन है कभी का अच्छा फल प्राप्त नहीं कर सकता। और मृत्यु के बाद वह निश्चय ही ऐसे लोग में निवास पाता है जहाँ सुख नहीं प्राप्त हो सकता वास्तव में बात यह हुई थी की उद्धालक ऋषि ने पुत्र स्नेह के वश होकर अच्छी अच्छी गाय हृष्ट पृष्ट दूध देने वाली और गर्भधारण के योग्य थी छांटकर नचिकेता के लिए रख ली और शेष अशक्त और निशक्त में आए हुए ब्राह्मणों को दान में दे दी नचिकेता को अपने पिता की यह कृपण मनोवृत्ति पसंद नहीं आई साथ ही उसे यह बात भी अच्छी नहीं लगी कि उसके पिता इस लोक में कम से कम खर्च करके परलोक में अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त करना चाहते है इस बात पर भलीभांति विचार करने के बाद उसने अपने पिता को सचेत करने के उद्देश्य से कहा पिताजी आप मुझे किस ब्राह्मण को दान देने की बात सोच रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार प्रकार आपका धन है उसी प्रकार मैं भी तो आपका धन ही हूँ विश्वजीत यज्ञ में सब धन दान कर दिया जाता है इसलिए मुझे भी किसी न किसी को दान रूप में देने का विचार आपने अवश्य ही किया होगा उसके उसके पिता पिता ने अपने पुत्र के इस प्रश्न प्रश्न का कोई उत्तर नहीं नहीं दिया। पर नचिकेता भी भी यूं ही छोड़ने वाला नहीं था। था उसने उसने दूसरी बार भी वही प्रश्न किया। उसने सोचा था कि पिता उसके अनुरोध को विरोध में कुछ कहेंगे तो वह अवसर पाकर अपने मन की असली बात उनके आगे प्रकट कर देगा पर उसके पिता ने दूसरी बार भी कोई उत्तर नहीं दिया वह अपनी उपेक्षा द्वारा ये जता देना चाहती थी कि नचिकेता का प्रस्ताव इस हद तक अनुचित है कि उसका उत्तर देना भी पाप है तब नचिकेता ने तीसरी बार भी वही प्रश्न किया तो उद्धालक मुनि अत्यंत क्रुद्ध हो उठे क्रोधावश उन्होंने कहा तुम जब बार बार यही प्रश्न करते हो कि मुझे किसे दान में दोगे तो अच्छी बात है मेरा उत्तर सुन लो मैं तुम्हें विवस्वान के पुत्र मृत्यु अर्थात यमराज को प्रदान करता हूँ नचिकेता ने जब अपने पिता के के से से इस तरह की बात सुनी, तो उसने अपने मन में में विचारा, मैं सदा पिताजी बहुत शिष्यों प्रथम रहा हूँ यह हो सकता है कि कभी कभी मुझमे मध्यम श्रेणी के शिष्यों के गुण भी पाए जाते रहे हूँ पर अधम मैं कभी नहीं रहा जब पिताजी ने किस कारण मुझे यमराज के हाथ सौंपने की बात सोची संभवतः उन्होंने क्रोध के आवेश में ही इस तरह की बात की हो पर चाहे क्रोध में कहा हो चाहे प्रसन्न होकर जब उन्होंने आज्ञा दी है तो उसका पालन मुझे अवश्य ही करना होगा क्योंकि यदि मैं उनके वचन का पालन नहीं करूँगा तो उससे मेरी जो हीनता प्रकट होगी सो तो होगी ही साथ ही पिताजी को भी अपने वचन के अन्यथा होने का दुख होगा। ऐसा सोचकर नचिकेता ने यमराज के पास जाने का निश्चय किया तब तक उद्धालक मुनि का क्रोध शांत हो चुका था और उन्हें अपनी बात पर पश्चाताप होने लगा था। उन्होंने जब देखा कि उनका प्रिय पुत्र सचमुच यम के यहां जाने की तैयारी कर रहा है तो उन्होंने उसे रोकने की पूरी चेष्टा की इस पर नचिकेता ने कहा पिताजी आप ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हैं जहाँ कभी किसी ने अपना वचन भंग नहीं होने दिया जो महापुरुष इस समय आपकी जानकारी में हैं, तनिक उनकी ओर देखिए। लोग कभी कोई झूठ बात मुंह से नहीं निकालते इसलिए आप स्नेवश मुंह में न पड़िए मुझे अपने वचन के अनुसार यमराज के पास जाने दीजिए इसके अतिरिक्त मेरे यम के यहाँ जाने से कोई भय आपको क्यों है क्योंकि मृत्यु के बाद प्राणियों का पुनर्जन उसी प्रकार निश्चित है, जिस प्रकार धान धान के के पक जाने बाद बीजों से फिर नए पृथ्वी में उत्पन्न होकर लहलहाने लगते हैं। मुनि ने जब नचिकेता का यह भाषण सुना तो अत्यंत अनिच्छा से उन्होंने उसे यम के पास जाने की आज्ञा दे दी अपने पिता के तपोबल के प्रभाव से नचिकेता स्थूल शरीर को लेकर जीवित अवस्था में ही यमपुरी पहुंच गए जब वे यमपुरी पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे बताया कि यम कहीं गए हुए हैं। नचिकेता द्वार पर खड़े रहकर ही उनकी प्रतीक्षा करने लगा यमराज के दासो ने उसके पास आकर कहा चलिए भीतर बैठकर भोजन किए आप हमारे अतिथि हैं और प्रभु की अनुपस्थिति में किसी अतिथि का निरादर हो यह हम लोगों के लिए किसी प्रकार भी उचित नहीं है नचिकेता ने उनका अनुरोध नहीं माना और कहा कि जब तक यमराज नहीं लौटेंगे तब उनके दासो ने उन्हें सूचना दी कि उनके द्वार पर एक तेजस्वी ब्राह्मण अतिथि बनकर आया हुआ है और तीन दिन से बिना कुछ खाए पिए प्रतीक्षा में द्वार पर खड़ा है दासो ने कहा हे यमराज साक्षात अग्निदेव ही ब्राह्मण के रूप में अतिथि बनकर गृहस्थों के यहाँ आते हैं और अर्घ्यजल आदि से उन्हें शांत किया जाता है इसलिए आप भी इस तेजस्वी ब्राह्मण की आभगत करके इसे शांत कीजिए जिस मूल बुद्धि के यहाँ ब्राह्मण अतिथि भूखा प्यासा रह जाता है उसके इच्छित फल के मिलने की आशा सत्संग का फल मधुर और सत्यवाणी का फल यज्ञ का फल बाघ लगाने का कुआं खोदने आदि का फल पुत्र धन और यश आदि सभी फल नष्ट हो जाते हैं इसलिए अतिथि की सेवा अवश्य करनी चाहिए आप ये जानकर नचिकेता का सत्कार कीजिए यमराज ये सुनकर नचिकेता के पास गए और बोले हे ब्राह्मण तुम अतिथि हो इसलिए मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ मेरे यहाँ तुम दिन रात बिना अन्न जल के रहे हो इसलिए मैं अपने को दोषी मानकर तुमसे क्षमा चाहता हूँ तुम्हारे क्षमा करने से ही मेरा कल्याण होगा तीन रात जो तुम भूखे रहे उसकी पूर्ति मैं इस रूप में करना चाहता हूं कि तुम्हें वर प्रदान करता हूं तीन वर तुम जिस रूप में चाहो इच्छानुसार मांग लो तब नचिकेता ने कहा हे मृत्युदेव आप यदि सचमुच मुझ पर प्रसन्न है तो पहला वर मुझे यह दीजिए कि मेरे पिता गौतम ऋषि की जो उद्धालक नाम से प्रसिद्ध हैं यह चिंता दूर हो जाए कि मैं यमराज के यहाँ न जाने किस कष्ट में पड़ा हूं मेरे ऊपर से उनका क्रोध मिट जाए और वह प्रसन्नचित हो जाएं जब मैं आपके यहां से लौटकर घर जाऊं तो वह मुझे पहचान लें और पहले ही की तरह स्नेहपूर्वक मेरा अभिवादन करें यमराज बोले मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी और जब तुम मृत्युलोक से लौटकर घर वापस मृत्यु तो तुम्हारे पिता तुम्हारे ऊपर पहले के ही समान स्नेह रखेंगे और क्रोध रहित होकर तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे साथ ही उनके मन से तुम्हारे संबंध की चिंता भी दूर हो जाएगी तब नचिकेता ने दूसरा वर मांगने की इच्छा से कहा हे यमराज स्वर्ग लोक में न रोग का कोई भय है न शोक का वह आप ही किसी को अपने अर्थात मृत्यु के वश में नहीं कर सकते वहाँ बुढ़ापे का भी कोई भय नहीं है स्वर्ग में हुआ पुरुष भूख प्यास को भी जीतकर सब प्रकार के मानसिक शोकों से रहित होकर आनंद में मग्न रहता है मृत्युदेव ऐसे महत्वपूर्ण स्वर्ग की प्राप्ति का साधन रूप जो अग्नि है उसके तत्व से आप परिचित हैं इसलिए मुझे आप उस तत्व को समझाइए जिसके द्वारा स्वर्गलोक में निवास करने वाला मनुष्य अमरता को प्राप्त होता है यह दूसरा वर मैं आप से मांगता यमराज ने उत्तर दिया हे नचिकेता, यह अग्नि अत्यंत विराट रूप धारण किए हुए समस्त जगत का आधार बना हुआ है वह ज्ञानियों की बुद्धि रूपी गहन गुफा में निहित रहता है है और का का मूल आधार भी वही है। उसे तुम अवश्य जानना चाहिए इसके बाद यमराज ने अग्नि विद्या का विस्तार के साथ वर्णन करके नचिकेता को उसका महत्व समझा दिया नचिकेता जब समझ गया तो उसने यम की बताई हुई बातें ज्यो की त्यों दोहरा दी इससे यम को बड़ी प्रसन्नता हुई उसने पूर्वोक्त तीन वरों के अतिरिक्त एक वर और देते हुए कहा हे नचिकेता मैं तुम्हारी मणियों की, की एक माला भी उपहार के रूप में देता हूँ इसे तुम ग्रहण करो नचिकेता ने मणियों की माला केवल इसलिए ग्रहण कर ली कि ग्रहण ना करके वे यम का अनादर नहीं करना चाहते थे उसके बाद यम ने कहा, हे हे अब तुम तीसरा तीसरा वर वर मांगो। नचिकेता हुआ बोला, hey, जब मनुष्य मरता है तब उसकी क्या स्थिति होती है इस संबंध में ज्ञानियों के मन में भी बराबर संदेह बुद्धि पाई गई है कोई कहते हैं कि शरीर नष्ट हो जाने पर भी आत्मा वर्तमान रहती है और कुछ लोगों का कहना है कि शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि के अतिरिक्त आत्मा नाम के किसी भी तत्व का कोई अस्तित्व ही नहीं इस आत्मा का ज्ञान वास्तव में ना तो किसी प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्राप्त हो सकता है ना अनुमान द्वारा और उसके ज्ञान के बिना परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होना तो संभव ही नहीं है इसी कारण में तीसरा वर्त यह चाहता हूं कि आप मुझे इस कूड़ विषय की शिक्षा दें और आपकी दी हुई शिक्षा द्वारा मैं इस गहन ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। यम ने जब नचिकेता की इस तरह की प्रार्थना सुनी तो उन्होंने पहले इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए कि वह वास्तव में आत्मा संबंधी ज्ञान का उपयुक्त तो पात्र है या नहीं उन्होंने इसी उद्देश्य से पूछा हे नचिकेता आत्म तत्व के संबंध में एक समय देवताओं को संदेह हुआ था तब मनुष्यों के संबंध में कहना ही क्या यह आत्मतत्व वास्तव में अत्यंत सूक्ष्म है और सहज में जानने योग्य नहीं आत्मज्ञान विषयक वर मांग कर, तुम मुझे इस तरह विवश मत करो जिस प्रकार कोई साहूकार किसी ऋण को चुकाने में असमर्थ व्यक्ति को करता है इस को मेरी इच्छा पर ही छोड़ दो यम की इस तरह की बात सुनकर नचिकेता के मन में बड़ा दुख और क्षोभ हुआ उसने कहा, हे धर्मराज आप स्वयं कहते हैं कि यह विषय ऐसा है जिसके संबंध में देवता भी भ्रम में पड़ गए हैं इसलिए इस तत्व को जानने की उत्सुकता मेरे मन में और बढ़ गई है मेरे भाग्य से आपके समान अद्वितीय ज्ञानी मुझे प्राप्त हो गए हैं और आत्म विषय ज्ञान से अधिक कल्याणकारी दूसरा कोई ज्ञान नहीं है ऐसी दशा में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अवश्य आत्म तत्व से परिचित कराएं। यम ने देखा कि नचिकेता का आग्रह सच्चा है और वह मन ही मन इस बात के लिए उसे सराहने लगे पर फिर भी उसकी पूर्ण परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन्होंने कहा हे सौ तुम्हारी इस प्रार्थना को पूरा करना बहुत कठिन है हम तुमसे अनुरोध करते हैं कि तुम कोई दूसरा वर मांग लो सौ वर्ष की आयु वाले बेटे और पोते मांग लो असंख्य गाय हाथी घोड़े आदि पशुओं को मांग लो जितना धन रत्न सोना आदि चाहिए वह भी मांग लो विशाल पृथ्वी का साम्राज्य मांग लो यदि तुम यह सोचो कि तुम्हारी आयु छोटी है और आपार तथा विशाल साम्राज्य का भोग करने के लिए दीर्घायु चाहिए तो मैं तुम्हें अपनी इच्छानुसार दीर्घ काल तक जीवित रहोगे यदि तुम स्वर्ग की समस्त संपत्ति चाहते हो तो वह भी तुम्हें देने के लिए मैं तैयार हूँ पर यह प्रश्न मत पूछो कि आत्मा का रहस्य क्या है पर नचिकेता अपनी बात पर अड़ा रहा उसने कहा यह सब आपार धन संपत्ति और ऐश्वर्य भोग के संपूर्ण साधन लेकर मैं क्या करूंगा यह सब अमूल्य पदार्थ नश्वर हैं और इस बात का भी कोई ठिकाना नहीं है कि यह सब कल तक भी स्थिर रह पावेंगे या नहीं ऐश्वर्य की यह सब सामग्रियां मनुष्य के तेज को नष्ट करती हैं हमें हीन बल बनाती है उसके मन और मस्तिष्क की समस्त शक्तियों को क्षीण कर देती है भोग से कभी किसी की तृप्ति नहीं होती जितना सुख भोग करते जाओ उतनी ही अधिक तृष्णा भी बढ़ती चली जाती है और यह आत्मशोषी तृष्णा एक क्षण के लिए भी भोगार्थी मनुष्य को चैन नहीं लेने देती और फिर एक न एक दिन भोग की अवधि अवश्य ही समाप्त हो जाएगी चाहे आप कितनी भी दीर्घायु मुझे प्रदान करें इसलिए यह सारी संपदा यह सब हाथी घोड़े रथ नाचने वाले आप अपने ही पास रखें। मेरा चित इन सब की ओर तनिक भी नहीं झुकता आपके समान ब्रह्मज्ञानी को पाकर मैं यदि इन सब असार और अनित्य वस्तुओं को लेकर घर लौटूं, तो मेरे समान मूर्ख भी कोई दूसरा ना होगा इसलिए आपसे आग्रह है कि आप उसी कठिन और सूक्ष्म आत्म तत्व की शिक्षा मुझे मेरा मेरा विश्वास है कि उसी से मेरा परम कल्याण होगा अपार संपदा की प्राप्ति से कदापि नहीं यम ने नचिकेता की जब इस प्रकार की दृढ़ता मतधीरता और भोग विषयों के प्रति अनासक्ति देखी तो वह अत्यंत विस्मित और साथ ही पुलकित हुए उन्होंने हर्षित मन से नचिकेता को उपदेश देते हुए कहा मनुष्य के जीवन के विकास के लिए दो पथ हैं, एक श्रेय और दूसरा जो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं वे श्रेय पथ को अपनाते हैं और जो सांसारिक सुखों की इच्छा रखते हैं और सब समय पुत्र पौत्र और धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए बेचैन रहते हैं वे प्रयपथ का अनुसरण करते हैं ये दोनों मार्ग मार्ग मार्ग एक दूसरे के के विरोधी हैं। हैं। इन दोनों के फल भिन्न-भिन्न इनमें पहला मार्ग विद्या का पकड़ता है, और दूसरा मार्ग अविद्या से संबंध रखता है जो पुरुष अज्ञानी मोह से घिरे हुए होते हैं जिनके मन की आखे अपने संकुचित स्वार्थ के परे कुछ भी देखने को समर्थ नहीं है वे ही प्रे को अपनाते हैं और जो विवेक अपनी आत्मा के परम कल्याण की इच्छा रखते हैं वे श्रेय श्रे और प्रे दोनों ही पुरुष की इच्छा शक्ति के अधीन है पर दुर्बल इच्छा शक्ति वाले इंद्रिय सुखार्थी मंदबुद्धि व्यक्ति सांसारिक स्वार्थों से अपना मन मोड़ लेने में समर्थ नहीं होते वे भोग विलास के साधनों की प्राप्ति को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य समझते हैं पर ज्ञानी पुरुष अच्छे बुरे की परख भलीभांति करके प्रे के साथ जुड़े हुए श्रेय को ठीक उसी प्रकार अलग कर लेते हैं जिस प्रकार हंस पानी मिले हुए दूध में से जल का अंश अलग कर देता है और विशुद्ध दूध को अलग हे नचिकेता मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बार बार तुम्हें सांसारिक सुखों का लोभ दिखाया तुम्हारे आगे नाना प्रकार के भोगों की सामग्रिया रख दी पर तुमने श्रेय और प्रे दोनों की विशेषताओं को अच्छे प्रकार से समझकर कर प्रे विषयक पदार्थों से अपने मन को दूर रखा और चर्चित होकर तुमने श्रेय को अपनाने का निश्चय किया इससे तुम्हारी बुद्धि की श्रेष्ठता का पूरा परिचय मिलता है जो विषयी पुरुष अविद्या रूपी अंधकार में मग्न रहना पसंद करते हैं और धन रत्न पुत्र पौत्र यश और प्रसिद्धि की प्राप्ति के फेर में पढ़कर भी यह समझते हैं कि वे महान पंडित हैं वे नाना प्रकार के तृष्णारूपी तरंगों से धक्के खाते हुए जीवन भर अशांति के भवन में डूबते उतरते हैं एक नेत्रहीन जिस प्रकार दूसरे नेत्रहीन को पद सुझाता है उसी प्रकार वे छोटे पांडित्य के अभिमान व्यक्ति स्वयं भी अज्ञान के गड्ढे में गिरते हैं और अपने साथ के दूसरे लोगों को भी ले डूबते हैं। ऐसे लोग समझते हैं कि अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थों को खाना अच्छे अच्छे पेय पदार्थों को पीना धन रत्न का संग्रह करना और उसे अपने संतान के लिए छोड़ देना यही सब परम पुरुषार्थ है इंद्रियों की अनुभूति के परे भी कोई स्थायी चेतना है जड़ शरीर के अतिरिक्त भी कोई अव्यक्त अनुभूति वर्तमान है इस बात पर ऐसे मूडमती पुरुष विश्वास नहीं करते आत्मा संबंधी आलोचना को वे अभागे हंसी में उड़ा देने की चेष्टा करने लगते हैं। ऐसे लोग बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ अत्यंत दुखों को भोगते रहते हैं और सुख का अनुभव कभी कभी ही कर पाते है संसार में अधिकतर ऐसे ही पुरुष पाए जाते हैं जो प्रे की प्राप्ति के पीछे पड़े रहते हैं कारण यह है कि प्रे का फल आरंभ में बहुत ही मीठा सुखद और प्यारा लगता है पर मोहवश अज्ञानी लोग यह नहीं देख पाते कि उसका स्वाद अंत में बहुत ही कड़वा होता है और परिणाम विष के समान होता है श्रेय की इच्छा करने वाले व्यक्ति बहुत ही कम संख्या में होते हैं क्योंकि इसका फल आरंभ में बहुत ही कड़वा और दुखद जान पड़ता है पर परिणाम में यह अमृत के समान जान पड़ता है इस बात को बहुत ही कम लोग जान पाते हैं निकेता आत्म तत्व का ठीक ठीक उपदेश देने वाला गुरु का मिलना भी सहज नहीं है क्योंकि यह विषय बहुत ही कठिन है जब तक कोई परम प्रवीण महाज्ञानी इस विद्या की शिक्षा न दे तब तक इसकी सच्चाई से परिचित नहीं हुआ जा सकता केवल तर्क से इस विषय को नहीं समझा जा सकता ना ही समझाया जा सकता है जिसके भीतर इस तत्व को जानने की सच्ची लगन होती है केवल वही श्रेष्ठ आचार्य के गुण उपदेशों से लाभ उठा सकता है मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि तुम्हारे मन में आत्मा संबंधी ज्ञान प्राप्त करने की सच्ची लगन वर्तमान है प्रिय दर्शन नचिकेता मेरी यह बात तुम गांठ बांध लो कि अनित्य और शीघ्र ही नाश को प्राप्त होने वाले विषयों की इच्छा मन में होने से आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। मैंने अनंत ऐश्वर्य, सुख और संपदा को देने वाले अग्नि की उपासना धन रत्न पशु आदि के दान द्वारा की जिसके फलस्वरूप मुझे यम का पद प्राप्त हुआ पर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा आत्म साधना के विरुद्ध पड़ती है ब्रह्म ब्रह्म को पाने पाने के के लिए की समस्त समस्त इच्छाओं का का नाश होना आवश्यक है। जो लोग स्वर्ग की इच्छा से ये के करते हैं, वे कभी ब्रह्म के दर्शन नहीं कर सकते। मैं यज्ञों फल तुम्हें देता था पर तुमने उन सब पदार्थों को अनित्य जानकर त्याग दिया और धीरता के साथ तुम श्रेय प्राप्ति की इच्छा करती रहे तुम्हारे चित्त की इस की की जितनी प्रशंसा जाए थोड़ी है। मुक्ति चाहने वाले पुरुषों को सांसारिक सुखों की प्राप्ति से से हर्षित होना चाहिए, ना उनके नष्ट होने से दुखी। केवल आत्मकल्याण की चिंता उनके मन में होनी चाहिए तभी उन्हें ब्रह्म लाभ हो सकता है निकेता मुझे विश्वास हो गया है कि तुम ब्रह्म प्राप्ति के अधिकारी हो क्योंकि तुम सब प्रकार के सांसारिक सुखों के प्रति उदासीन होकर सच्ची भावना से आत्मकल्याण के लिए उत्सुक रहे यमराज का इस प्रकार का ज्ञानोपदेश सुनकर नचिकेता ने कहा यदि आप मुझे सचमुच आत्मा संबंधी ज्ञान का अधिकारी समझते हैं तो कृपा करके मुझे उस परम तत्व से भली भांति परिचित कराइए जो धर्म और अधर्म कार्य और कारण भूत और भविष्य इन सबसे परे है आप उसके मर्म को समझते हुए इसलिए मुझे भी उसका बोध कराइए यमराज बोले यह ओंकार रूप ब्रह्म या आत्मा अनादि और अनंत है इसका न जन्म होता है ना यह कभी मृत्यु को प्राप्त होती है यह नित्य है इसका कभी क्षय नहीं होता शरीर का नाश होने पर भी इसका कभी नाश नहीं होता किसी के शरीर की हत्या करने वाला यदि यह माने कि मैंने आत्मा का विनाश कर दिया और यदि कोई किसी के शरीर को मरण दशा में देखकर यह सोचता है कि उसकी आत्मा नष्ट हो गई ये दोनों भ्रम में पड़े रहते हैं यह विकार रहित अविनाशी तत्व न किसी का विनाश करता है स्वयं विनष्ट होता है इस आत्मा का ज्ञान वेदों के अध्ययन से, ना से, ना से से उपदेश सुनने कोरी बुद्धि प्राप्त होता है। है, केवल सच्ची साधना से ही उसे पाया जा सकता है। जो पुरुष पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं जो इंद्रियों के वश में होकर सदा अस्थिर और अशांत रहते हैं जो सांसारिक भोगों में डूबकर साधना के पथ पर रखने की प्रवृत्ति नहीं रखते वे कभी आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं समझ पाते पर जो लोग होकर चंचल इंद्रियों के वश में नहीं होते और अपनी धुन के पक्के होते हैं वे परम ज्ञान द्वारा उसकी यथार्थता से परिचित हो जाते हैं अग्नि की उपासना द्वारा यज्ञादि अनुष्ठानों को करते हुए फल प्राप्ति की इच्छा ना रखकर उदासीन भाव से समस्त सांसारिक कर्मों को करते रहना चाहिए और साथ ही उन सब लौकिक कर्मकांडों कर्म कांडो के परिनाशी ब्रह्म तत्व है उसे समझने का पूरा प्रयास करते रहना चाहिए आत्मा को रथी समझो और शरीर को रथ इंद्रियों को उस शरीर रूपी रथ के घोड़े समझो क्योंकि जिस प्रकार घोड़े रथ को खींचते रहते हैं उसी प्रकार इंद्रियां भी शरीर को नाना प्रकार के व्यापारों के लिए इधर उधर खींचती रहती हैं। मन, है। मन की प्रवृत्तियों को भी निश्चित रूप से परिचालित करने वाली जो बुद्धि है उसे सारथी जानना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार सारथी जानता है कि उसे किस ओर जाना है और उसी हिसाब से लगाम को इधर उधर घुमाता है उसी प्रकार बुद्धि भी मन को अनिश्चित रूप से इधर उधर भटकने ना देकर कुछ निश्चित दिशाओं की ओर प्रेरित करने में समर्थ है पर यदि बुद्धि रूपी सारथी चतुर नहीं होता प्रवृत्ति और निवृत्ति के भेद को नहीं जानता तो मन रूपी लगाम सब समय ढीली पड़ी रहती है और ऐसे सारथी के इंद्रिय रूपी घोड़े उसके वश में न रहकर बंधन ही उच्च श्रंखल अवस्था में इधर उधर भटकते रहते हैं पर यदि बुद्धि रूपी होता है, तो वह सावधानी से मन रूपी रास को अपने हाथों में ले रहता है और उसके इंद्रिय रूपी घोड़े भी उसके वश में रहते हैं अर्थात नाना प्रकार के विषय भोगों के लिए आतुर होकर भटकते नहीं रहते ऐसा चतुर और संयमी साथी जिस रथी का होता है अर्थात जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से अपने अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में रखता है, वह अविनाशी ब्रह्म का सच्चा रूप जानकर साधना द्वारा उसी में लीन हो जाता है रूप रस आदि इंद्रियों के भोग विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इंद्रियां उन विषयों के वश में रहती है न की वे इंद्रियों के वश में उन विषयों की अपेक्षा मन बड़ा है क्योंकि वह उन विषयों के स्वरूप को ग्रहण करने में समर्थ है मन मन से भी बुद्धि बड़ी है है क्योंकि वह मन की प्रवृत्तियों को परिचालित करता है। आत्मा बुद्धि से भी बड़ी है आत्मा से भी बड़ा है परब्रह्म परमात्मा उससे बड़ा और कोई नहीं है सृष्टि के समस्त तत्व अंत में उसी की ओर जाते हैं इसलिए वह सबकी परम गति है वह परमात्मा सृष्टि के अणु परमाणु में वर्तमान होते हुए भी अज्ञान और अविद्या द्वारा ढका होने से प्रकाशित नहीं होता पर जो सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी पुरुष हैं, वे अपने विकार रहित सूक्ष्म बुद्धि के प्रभाव से उसे देख लेने में समर्थ होते हैं ज्ञानी लो लोग वाणी को मन में मन को बुद्धि में बुद्धि को आत्मा में और आत्मा को परमात्मा में विलीन करके परम पद को प्राप्त होते हैं हे नचिकेता जो लोग अज्ञान और मोह की नींद में मग्न होकर सोए हुए हैं, उन लोगों के लिए मेरा यह संदेश है उठो जागो श्रेष्ठ ज्ञानियों को प्राप्त कर आत्मा के गुण तत्व को समझो आत्म साधना का मार्ग छुरे की पैनी धार के समान बड़ा ही दुर्गम और कठिन है उसे पार करने के लिए कमर कसकर खड़े हो जाओ नचिकेता तनमय होकर यमराज का सदुपदेश सुन रहा था उसने कहा यमराज, आपकी बातों से मेरे भीतर की आंखें बहुत कुछ खुल गई हैं, पर अब भी मुझे पूरा संतोष नहीं हुआ आप अपने अमृत के समान प्रवचनों को मुझे सुनाते चले जाइए इंद्रियों की मूल प्रवृत्ति क्या है साधना में वे कहां तक बाधक हैं और कहा तक साधक विषय मुझे और अच्छी तरह समझाइए। बोले, हे नचिकेता, इंद्रियों का झुकाव सदा बाहर की ओर रहता है इसलिए वे केवल बाहरी विषयों का ही अनुभव कर पाती हैं, अंतरात्मा की विशेषता से परिचित नहीं हो पाती इस कारण विवेकी पुरुष इंद्रियों की समस्त प्रवृत्तियों को अपने वश में करके उन्हें बाहर की ओर न जाने देकर भीतर की ओर खींच लेते हैं इस प्रकार वे अंतरात्मा के स्वरूप का ध्यान करने में समर्थ होते हैं जो मंदबुद्धि होते हैं वे इंद्रियों की रास ढीली करके उन्हें बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ाते रहते हैं और रोग शोक बुढ़ापा और मृत्यु के मोहबंधन में बंध अनंत दुख दुख-सुख, हैं। वे चिर जीवन, दुख संयोग और वियोग के चक्कर में पड़े रहते हैं। हैं पर ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि मनुष्य जीवन का चरम और अंतिम लक्ष्य अंतरात्मा के सच्चे स्वरूप को समझना और इंद्रियों के गुणों के चरित्रार्था इसी बात पर है कि वे बाहर की ओर ना जाकर भीतर की ओर झुके भीतर की ओर प्रेरित होने पर एक बार यदि उन्हें आत्मा संबंधी विषय में रस लेने का चस्का लग जाए तो वे फिर बाहरी विषयों की ओर कभी न दौड़े कारण यह है कि इंद्रियां आत्मा के द्वारा ही रूप रस गंध, शब्द स्पर्श आदि से संबंधित सुखों का अनुभव करती हैं। बाहरी विषयों में इंद्रियों को जो सुख मिलता है वह उस मूल सुख की छाया मात्र है जो आत्मा के भीतर निहित है इसलिए विवेकी व्यक्ति छाया के प्रलोभन से इंद्रियों को खींचकर उन्हें मूल सुख की प्राप्ति के लिए भीतर की ओर ले जाते हैं हे सब में, यह आत्मा विश्व के भीतर और बाहर सर्वत्र सब रूपों में छाई हुई है एक ही आत्मा अविवेकी पुरुषों को सांसारिक विषयों की सामग्री के रूप में दिखाई देती है और ज्ञानियों के आगे अंतर के ज्ञान रूपी प्रकाश से भाषित अनंत चेतनमय और अमर आनंदमय ब्रह्म के रूप में प्रकट होती है यह एक ही ब्रह्म सृष्टि के नाना नामों और नाना रूपों में अपनों को व्यक्त करता है जो मूड उसके इस एकत्व को नहीं समझता और उसमें भेदभाव देखता है वह महामृत्यु की दशा को प्राप्त होता है यह ब्रह्म रूप आत्मा धुए से रहित अग्नि की उज्जवल लौ के समान रूपी आकाश में चिंता होकर विराजमान है यह भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का नियंता है। जिस रूप में वह वर्तमान है उसी रूप में वह अनादि काल से रहता आया है और अनंत काल तक भी रहता रहेगा हे गौतम जैसे शुद्ध स्थान में बरसा हुआ जल वैसा ही शुद्ध एक रस और एक रूप होता है वैसे ही ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में आत्मा एक रूप होती है चाहे वह आकाश में स्थित हो चाहे सांसारिक कर्मकांडों और बाहरी विषयों के रूप में नचिकेता को ध्यानमग्न अवस्था में अपने दिए हुए उपदेशों को ग्रहण करते देखकर यमराज कहते चले गए इस ग्यारह द्वार वाले शरीर रूपी नगर का राजा जो आत्मा उनका स्वामी बना रहता है अर्थात उन बंधनों से मुक्ति पा लेता है यह नहीं समझना चाहिए की यह आत्मा केवल इस शरीर रूपी नगर का ही स्वामी है आकाश में स्थित सूर्य आकाश और अंतरिक्ष में व्याप्त वायु यज्ञ में निवास करने वाली अग्नि और वैदिक कलश में वर्तमान सोम के रूप में यही सब का अधिश्वर है सब मनुष्यों और देवताओं के भीतर यही है यही शंख सीपी और घोंगो के रूप में जल में उत्पन्न होता है जौ गेहूं धान आदि अन्नों के रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न होता है और नदी आदि के रूप में पहाड़ों से फूट निकलता है, चला जाता है तो वह नगर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है उसी प्रकार जब शरीर रूपी नगर में रहने वाला आत्मा रूपी ब्रह्म उसे छोड़कर चला जाता है तो उसमें क्या शेष रह जाता है केवल मृत शरीर शेष रह जाता है जो शीघ्र ही सड़ने और गलने लगता है प्राणी ना तो केवल इंद्रियों के बल से जीते हैं, ना प्राण अपान आदि वायु तत्वों से ये सब विनाशील हैं और एक न एक दिन अवश्य नष्ट हो जाते हैं मूल तत्व रूप आत्मा के आश्रय के बिना उनकी स्थिति असंभव है हे गौतम तो, मैं अब तुम्हें वह बताऊंगा कि गुप्त रूप से स्थित सनातन ब्रह्म तत्व का निगूढ़ रहस्य क्या है सब प्राणी जिस समय की अवस्था में मग्न रहते हैं, उस समय जो मूल पुरुष जागता हुआ सृष्टि के सभी रचना कार्यों को करता रहता है वही ब्रह्म है वही अमर तत्व है समस्त लोग उसी में स्थित है उसके आश्रय के बिना कुछ भी ठहर नहीं सकता जैसे अग्नि का मूल प्रकाश रूप एक ही होता है किंतु वह जितने ही आकार और प्रकार की जलने वाली होती है। उतने ही रूप धारण करती है उसी प्रकार सभी प्राणियों के अंतरात्मा मूल में एक ही होने पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों के रूप में प्रकट होती है पर वास्तव में आकाश की तरह ही निराकार है जिस प्रकार एक ही वायु जगत में व्याप्त होकर प्राण अपान आदि के भेद से नाना रूप धारण करता है उसी प्रकार एक ही मूल आत्मा भिन्न भिन्न प्राणियों के भीतर प्रवेश करके विभिन्न प्रकारों में प्रकट होती है। जिस प्रकार सब लोगों का सूर्य अच्छे बुरे शुद्ध अशुद्ध सभी प्रकार की वस्तुओं पर समान रूप से अपना प्रकाश फैलाता है पर किसी से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार समस्त प्राणियों के अंतर में स्थित आत्मा सर्वव्यापी होने पर जगत के सुख दुख आदि से लिप्त नहीं होती इस प्रकार का जो सबका परिचालक और सबकी अंतरात्मा है जो अपने एक रूप से अनेकों रूपों की सृष्टि करता है उस ब्रह्म को जो ज्ञानी अपने में स्थित देखते हैं केवल उन्ही को अनंत सुख प्राप्त होता है दूसरों को नहीं जो आत्मा सभी विनाशशील पदार्थों में नित्य और अविनाशी है जो चेतनाशील तत्वों को भी चेतना देता है जो अग्नि को तेज जल को रस और पृथ्वी को गंध देता है जो एक होकर भी बहुतों की इच्छाओं की परिचालना करता है उसे जो धीर पुरुष अपने में ही स्थित रखते हैं वे अनंत शांति और अमर सुख पाते हैं सांसारिक विषयों में लिप्त होने वाला व्यक्ति उस परम सुख को पाना तो दूर उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता पर जो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी विषय वासनाओं के प्रति पूर्ण उदासीन होकर उसके ध्यान में मग्न रहते हैं वे उस सुख का पूर्ण रूप से अनुभव करते हैं नचिकेता ने यमराज से पूछा जिस ब्रह्म तत्व के ज्ञान से परम सुख प्राप्त होने की बात आपने कही है उसके संबंध में मैं किस प्रकार यह जान सकता हूं व्य सता प्रत्यक्ष रूप से प्रज्वलित होती रहती है या नहीं क्या कोई प्रकाश ऐसा भी है जो उस परम तत्व को हमारे आगे प्रत्यक्ष कर दे यमराज ने उत्तर दिया उस परम तत्व को ना तो सूर्य अपने तेज से प्रकाशित कर सकता है ना चंद्रमा और तारे ही उसे आलोकित कर सकते हैं फिर अग्नि की तो बात ही क्या है यह प्रकाश तत्व सूर्य चंद्र और अग्नि आदि उसी मूल प्रकाश रूप आत्मा की अमर ज्योति से ही प्रकाशित होते हैं उसी के प्रकाश से विश्व के समस्त चराचर प्रकाशित हो रहे हैं हे नचिकेता इस संसार में जो कुछ भी वर्तमान है वह सब प्राण रूप ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है और उसी की प्रेरणा से ही विश्व के सारे नियम चक्र चल रहे हैं इसी ब्रह्म के वज्र से भी कठोर शासन के भय से सूर्य चंद्रमा तारागण आदि से युक्त यह अनंत जगत नियमित रूप से अपने कार्य में लगा हुआ है इसी के भय से अग्नि जलाने का काम करती है सूर्य तपाने का काम करता है और इसी के भय से इंद्र वायु और मृत्यु दौड़ते रहते हैं जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है उसी प्रकार निर्मल बुद्धि में आत्मा के दर्शन होते हैं इस आत्मा का रूप प्रत्यक्ष दर्शन का विषय नहीं है स्थूल दृष्टि से इसको देखना असंभव है पर जब साधक अपनी बुद्धि को संशय से रहित करके शुद्ध बना लेता है तब वह मन में प्रकाशित हो जाता है इस आत्मा का स्वरूप जान लेने पर मनुष्य अमरता को प्राप्त हो जाता है जब मन सहित पांचों इंद्रिया अपने अपने कर्मों से निरत होकर स्थिर हो जाती है अपने अपने विषयों के प्रति विमुख होकर आत्मा की ओर चली जाती हैं, तो बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा करना छोड़ देती है इसी अवस्था अवस्था को परम गति कहते हैं, यही योग है। इस अवस्था में योगी से रहित होकर तन्मय और तदगत हो जाता है यह आत्मा न वाणी द्वारा प्राप्त हो सकती है न मन द्वारा न चक्षु द्वारा जो लोग केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही श्रेष्ठ प्रमाण मानते हैं वे कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं पर जो लोग अपने अंतर की अनुभूति से उसे जान पाते हैं वे ही सच्चे अर्थों में ज्ञानी हैं। हे नचिकेता जो सब कामनाएं जीव के हृदय को जगड़े हुए रहती हैं, वे सब जब पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं, तब जीव अमर हो जाता है और इसी लोक में ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है जब इस लोक में हृदय के सब बंधन टूट जाते हैं तभी प्राणी अमृत पद को प्राप्त कर सकता है ज्ञानियों का यही मत है। यमराज ने जब इस प्रकार आत्मविषय ज्ञान विस्तार के साथ नचिकेता को समझाया, तो वह संपूर्ण योग की विधि से परिचित होकर धर्म और अधर्म आदि के मल से रहित हो गया और अविद्या के अंधकार से ज्ञान के परिपूर्ण प्रकाश लोक में आकर अमर हो गया नमस्कार मैं आभा शर्मा जावास यदि आपको मेरा यह प्रत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।